ग्र भाष्य में प्रथम जिज्ञासाधिकरण में विचार चल रहा है, आत्मा च ब्रह्मा आत्मा का अस्तित्व का ज्ञान अनुभव से होता है उसके लिए कोई इतर प्रमाण की आवश्यकता नहीं है जो अस्तित्व रूप से आत्मा का अनुभव होता है वो स्वरूपतः ब्रह्म है यह ज्ञान शास्त्र से प्राप्त होता है तो इस तरीके से जो अस्ति ब्रह्मा इस ज्ञान के संबंध में कहा कि ब्रह्म को प्रसिद्ध मानना पड़ेगा अप्रसिद्ध नहीं है आत्मा के रूप में प्रसिद्ध है किंतु विशेष ज्ञान नहीं है सामान्य ज्ञान है सामान्य ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं होता विशेष ज्ञान का ही प्रयोजन होता है सामान्य ज्ञान में आंशिक ज्ञान और आंशिक अज्ञान भी रह सकता है इसलिए वो पूरा प्रयोजन में नहीं आता है इस दृष्टि से एकाकार ने समझाया था तो जब आत्मा ब्रह्म है ये कहा तो उसमें दो भाग में अर्थ किया पहले ब्रह्म शब्द का अर्थ करते हुए नित्य शुद्ध बुद्धमुक्त स्वभाव ऐसा कहा सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वित तो ये टीकाकार कहते हैं ये तत्पद का अर्थ है और तुम पद का अर्थ में ये आत्मा न आत्माति प्रत्ये वाक्य को समझना चाहिए कह ये वाक्य से आगे कहा था इसके ऊपर टीका है आत्मा प्रत्यक्षादगोचरवासीो नशंक्या आत्मा भी प्रत्यक्षादि अगोचर है प्रत्यक्षादि का विषय आत्मा भी नहीं बनता तो आत्मा को कैसे सिद्ध मानेंगे प्रत्यक्षादि अगोचरत्वात प्रसिद्धो न इत्या आशंका वो भी आत्मा प्रसिद्ध नहीं है ऐसी आशंकाओं ने पर कहा कि आत्मा प्रसिद्ध है क्योंकि सभी आत्मा अस्तित्व को प्राप्त करता है कभी भी आत्मा नहीं है ऐसा ज्ञान नहीं होता ठीक है। प्रमाण अप्रमाण साधारणी प्रतीतिमीतिरासेन स्फोरय न इदि ना न अस्मी इस वाक्य के लिए कह रहे हैं कि प्रमाण अप्रमाण साधारणी प्रतीति अप्रती निरासेन प्रदीदी अप्रदीदी निराश ये प्रमाण और अप्रमाण का साधारण होता है प्रमाण से प्रदीदी और अप्रमाण से अप्रदीदी होती है तो ये दोनों में समान रहेगा प्रमाण अप्रमाण के संबंध में प्रदीदी और अप्रदीदी होता है ज्ञान और अज्ञान होता है तो इसको निराश करते हुए दो नकार लगा के कहा न नाह प्रतिया कोई भी स्वयं को मैं नहीं हूं इस प्रकार अनुभव नहीं करता आगे ठीक है कहा अहम अस्मी न न प्रत्येक अहम अस्मी थी आहम न मैं नहीं हूं ऐसा नहीं प्रत्येक होता है यानी दो नकार लगाया दो नकार लगाने पर इसका विपरीत अर्थिक ज्ञान होता है इस सभी अपने को अस्मी ऐसा ही ज्ञान में प्राप्त करता है न ना, ना ऐसा प्राप्त नहीं करता किंतु प्रत्यय देवी योजना तो इसका अर्थ हो गया कि वो प्रत्यय प्रत्य प्राप्त होता ही ऐसा ज्ञान प्राप्त होता ही है ऐसी योजना करना क्योंकि दो नकार लगा है न नहमस्मी उसका अर्थ हो गया अहमस्मी ऐसा प्रत्यय होता ही है आत्मन शून्य प्रतीते नस्तिव प्रसिद्धि आशंक्या तब शून्यवादी कह सकता है कि आत्मना शून्य सेवा प्रतीत आपको जो प्रतीति हो रही है वो वास्तव में कुछ है नहीं शून्य की ही प्रतीति है शून्य को ही आप आत्मा समझ रहे हो आत्मा करके कोई पदार्थ नहीं है ये शून्यवादी कहता है आत्मना शून्य सेवा आत्मा शून्य रूप आत्मा आत्मा की ही प्रतीत है प्रती हो रही है तो नास्तित्व प्रसिद्धि उसी से अस्तित्व प्रसिद्धि नहीं हो सकती है क्योंकि आप आत्मा करके को समझ रहे हैं मन आदि के अभाव में वो और कुछ नहीं है शून्य है क्या प्राप्त होता है कुछ नहीं प्राप्त होता जब मन काम करना बंद कर देता है मन का लय हो जाता है शेष क्या रह जाता है शेष किसी वस्तु का अनुभव किसी को नहीं है इसका मतलब शून्य ही है वो कुछ नहीं है कुछ है ऐसा कहिए तो उसके उत्तर में कहा ऐसा नहीं होता यदि शून्य होता तो यदि ही यदि ही ना आत्मा अस्तित्व प्रसिद्धि ही सर्वो लोगों ना अस्मी प्रदीया भाष्य में कहा यदि आत्मा अस्तित्व की प्रसिद्धि नहीं होती आत्मा का अस्तित्व का ज्ञान किसी को नहीं होता तो क्या होना चाहिए था लोगों का अनुभव क्या होना चाहिए था सर्वो लोगो नाहमअष्मी सब लोगों का ये अनुभव होना चाहिए था कि मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव होना चाहिए था मेरा कुछ नहीं है ऐसा अनुभव होना चाहिए था तो कुछ नहीं है अपना स्वरूप का अनुभव कोई किया ही नहीं इसलिए शून्य है ऐसा नहीं कर सकते शून्य मतलब कुछ नहीं है ऐसा अनुभव किसी को आज तक हुआ नहीं तो ऐसा यदि होता तो ऐसा अनुभव होना भी चाहिए तो वो हुआ नहीं है इसलिए नाहम अस्मी दी न प्रती वो ना हम अस्मी ऐसे प्रदीदी किसी को नहीं होने से वो शून्य भी नहीं है ठीक है ठीक है। आत्मन शून्यस्य प्रदीदौ अहम् नास्मी प्रदीदी सिया यदि आत्मा शून्य होता ऐसे प्रदीदी होती तो अहम नासमी यही प्रदीदी होना चाहिए मैं नहीं हूँ या मैं कोई अभाव वस्तु हूँ मैं मैं शून्य हूँ ऐसी प्रदीदी होना चाहिए सर्वस्व लोगो अहम अस्मी यदि प्रत्येदी किंतु तद विपरीत सभी लोग अपने अस्तित्व को ही स्वीकार करता है प्रतिदि भी अयुषी की होती है अतः तद अस्तित्वधीर इत इसीलिए आत्मा अस्तित्व के ज्ञान होता है आत्मा अस्तित्व का अनुभव होता है इसको आप पहचानते हैं नहीं पहचानते बात अलग है किंतु आत्मा अस्तित्व के संबंध में ही आप सारे व्यवहार कर रहे हो आत्मप्रसिद्ध हो अपनी कथम ब्रह्म प्रसिद्धि ही तीक आपने युक्ति से अनुभव से ये बताया कि आत्मा का अस्तित्व है आत्मा प्रसिद्ध है ठीक है भले आत्मा प्रसिद्ध हो किंतु उससे आपके ब्रह्म प्रसिद्धि में क्या आया क्योंकि हमारी चर्चा तो ब्रह्म प्रसिद्धि को लेकर शुरू हुई थी कि ब्रह्मा अप्रसिद्धम प्रसिद्धम वा ये संशय हुआ था तो आत्म होने से ब्रह्म कैसे हो गई ये दो दो अलग अलग चीज है जैसे गाय है इसका मतलब भैंस भी है ऐसा तो नहीं होता है इसलिए आत्मा प्रसिद्ध है इससे ब्रह्म प्रसिद्ध कहां चार तो बोलते तत्र आह देखो आत्मा ब्रह्मा उसी आत्मा को हम ब्रह्म सिद्ध करेंगे यही तो हमारा प्रयास है आगे जाकर के आपको समझ में आएगा जो आत्मा की प्रदीति हो रही है प्रदीक्षण वही आत्मा वास्तव में ब्रह्म है वो स्वयं को अब्रम्ह मान के व्यवहार कर रहा है तो आग, अब ब्रह्म के चक्कर में ब्रह्म बनने की चेष्टा कर रहा ब्रह्म के बारे में चिंतन करके व्यधित हो रहा है कि मैं उसको प्राप्त नहीं कर रहा जबकि वो स्वयं ब्रह्म ही है इसको हम आगे समझाएंगे अब स्वयं ब्रह्म है आत्मा तो उसमें क्या स्वरूप से आपने ब्रह्म कहा उसको इसमें कुछ समानता होनी चाहिए तो कहते हैं चैतन्य अविशेषात आत्मा और ब्रह्म में दोनों में चैतन्य अविशेष है दोनों सच्चिदानंद स्वरूप है तो सच्चिदानंद स्वरूप को लेके निर्विशेष भाव को लेके दोनों के एकत्व हो जाता है तो चैतन्य अविशेषा अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुदेश्च ब्रह्म आत्माइक्य मित्यर्थ और अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुति भी है जो ब्रह्म को आत्मा को ब्रह्म सिद्ध कर रही है तो ब्रह्म का ही स्वरूप आत्मा का सिद्ध कर रही है ऐसे श्रुदिया भी है और चैतन्य अविशेष युक्ति है और अनुभव भी है जो जीवन मुक्त हुए ज्ञानी हुए उनका अनुभव भी है इस प्रकार से तीनों प्रमाण है चैतन्य अविशेषा ये युक्ति से सिद्ध होगा दोनों में एक ही चैतन्य ऐसा और अयमात्मा ब्रह्म ये सुधि है सुधि से भी सिद्ध होता है और अनुभव से सिद्ध होता ही है इस प्रकार से आत्मा ब्रह्मा ब्रह्म ये आशय को लेके हम ये यहां प्रवृत्त हुए हैं ये कहा अब आगे टीका में कहते हैं प्रसिद्धत्वक्तिया संबंधाद सिद्धे तत्पक्षोक्तम दोष स्मार प्रसिद्ध पक्षी प्रसिद्धत्वक्तिया अब क्या हुआ इतना विवाद करके विचार करके निश्चय किया कि ये आत्मा ब्रह्म है इसीलिए आत्मरूप से ब्रह्म प्रसिद्ध है तो प्रसिद्धत्व उत्त्या, प्रसिद्धत्व कहने से उसके माध्यम से उसके द्वारा संबंधादो सिद्ध। अब संबंध आदि सिद्ध हो गया संबंध है प्रयोजन है और अधिकारी है ये सब सिद्ध हो गया सिद्ध होने पर तत्पक्ष दोषम स्मारयती तो पहले उस पक्ष में एक दोष दिया था कि आत्मा को ब्रह्म को आप प्रसिद्ध मानेंगे तो क्या होगा कि प्रसिद्धम न जिज्ञासव्य यदि प्रसिद्ध है तो जिज्ञासा नहीं हो सकती है क्योंकि प्रसिद्ध की क्या जिज्ञासा होगी पहले से जानता है फिर क्या जिज्ञासा करेंगे इसलिए नहीं हो सकता इसको स्मरण दिलाते फिर उसी को उठाते हैं इसका क्या उत्तर होगा भाष्य यदि तर् लोके ब्रह्म आत्म प्रसिद्धमस्ती तदो तो ज्ञातमेवी अधिज्ञातत्व पुनरापन्नम तो यदि तरह यदि आपके कहने के अनुसार लोगे लोक में व्यवहार में सबके सब लोगों को ब्रह्मा आत्मत्वेन प्रसिद्ध अस्त ब्रह्म यदि आत्मरूप से प्रसिद्ध है आत्मरूप से आप कहते हैं ब्रह्म प्रसिद्ध है यही तो आपने सिद्ध किया यदि है ऐसा यदि मानते हैं तब तो आपको ये ब्रह्मसूत्र लिखने की आवश्यकता है तो पहले से सब लोग जानता है और अपने को जानी मानते भी है सिर्फ तदो ज्ञात नहीं रही थी पहले से जानता है जो जानता है तो अजिज्ञासमें जिज्ञासा करने की आवश्यकता नहीं होती पुनरापन्न ये आपत्ति फिर आ गई मतलब फिर वही को हुई आ गया कि अभी जिज्ञास नहीं हो सकता है जितना से नहीं होने पर जिज्ञासा नहीं हो सकती है अब तक ब्रह्म जितना से बाहर नहीं गया वो उसी के अंदर ही चल रहा पूरा सिद्ध नहीं हुआ है अब जितना से करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए व्यर्थ समय व्यदीप तो नहीं कर रहे हूँ ये भी जारी चल रहा है इसलिए कहा कि इस प्रकार से आप सिद्ध मानोगे तब भी आपके जो पहले दोष हमने जो आरोपित किया था उससे मुक्त नहीं होंगे यानी संबंध आधी चतुष्टाई नहीं बन पाएंगे संबंध आधी नहीं बनने से आप ग्रंथ रचना नहीं कर सकते इसलिए वही आपत्ति पुनरापन्नम आप वही आपत्ति फिर आ गई तब उत्तर में भाष्य कहते हैं न ऐसी आपत्ति नहीं है सिद्ध हुआ है यह बात सही है जानता है यह बात भी सही है किंतु उसमें कुछ कमियां है उस कमी को दूर करने के लिए इसकी आवश्यकता है तथा विशेषम प्रति प्रतिपत्ते है उस आत्मा का जो अस्तित्व ज्ञान है उस ज्ञान के विशेष स्थिति के प्रति विप्रतिपत्ते वो आत्मा क्या है इसमें अनेक विप्रतिपत्तियां हैं अनेक लोग अनेक करते हैं इसलिए सुनने वाले जितना सो भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है कोई गुरु कुछ बोलता है कोई गुरु कुछ बोलता है सभी गुरु है सभी मान्य है लोग मानते हैं आदर करते हैं तो ऐसे में हर एक सही लगता है अब देखिए इसका तो विरोध में बोलना ही पड़ेगा इसलिए बोला तद विशेष हम प्रति उसके विशेष के प्रति अब आत्मा को आपती रूप से सिद्ध करने के लिए हम प्रवृत्ति नहीं हुए हैं वो पहले से सिद्ध है सिद्ध है तभी तो है। ये झेड़ा कर रहे यदि सिद्ध नहीं होता तो झेड़ा क्यों करते तो विवाद कर रहा है झगड़ा कर रहा है इसका मतलब ये पहले किसी प्रकार सिद्ध है किंतु क्या रूप में है ये पता नहीं ऐसा होता है जैसे कोई भी चीज सामने दिखती है आपको वो स्पष्ट ज्ञान नहीं रहता है सामान्य ज्ञान रहता है तो विवाद हो जाता है अब सामने रस्सी पड़ी है अब वो कई लोग जा रहे हैं अंधेरे में तो देखता है एक बोलता है सर्प है दूसरा बोलता है नहीं नहीं यहाँ सांप नहीं आ सकता है यहाँ ये तो भूल माला होगी अब तीसरा कहता है नहीं भूल माला नहीं है वो क्या है वो दरार आ गया है रास्ते में ऐसे दरार है वो भू ऐसा कहता है और कोई और कुछ कहता कोई माला गिरा बोलता है कोई कपड़ा है बोलता है हाँ कोई रजी ही बोल सकता है कि रजी है भाई ऐसा बोल सकता है तो विवाद हो गया ना तो ये जो जानता नहीं स्पष्ट रूप से नहीं जानता विवाद होता है अब कल्पना करते हैं कल्पना आप कुछ भी कर सकते तो बिल्कुल कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रही है तो कल्पना क्यों होगी विवाद भी नहीं होता चीज सामने है लेकिन स्पष्ट रूप से यहाँ भी ऐसा है आत्मा का बिल्कुल ज्ञान नहीं ऐसी बात नहीं आत्मा का ज्ञान अस्तित्व रूप है प्रकार है अब उसको लेके विवाद भी चल रहा है कि आत्मा क्या हो सकती है कैसी हो सकती है इस पर विवाद चल रहा है विवाद करने पर एक एक कल्पना वहां हो जाती है और कभी कभी स्पष्ट जो दिखाई पड़ता है उसमें भी कल्पनाएं होती है अपने अपनी बुद्धि के अनुसार होती है वो सामान्य दिखना चाहिए और अंदर की बात मालूम नहीं होना चाहिए जैसे चंद्रमा दिखाई पड़ता है ना चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा दिखाई पड़ता है अब चंद्रमा को तो सब लोग हजारों सालों से लाखों सालों से देखते आ रहे हैं अब वो इधर से देखने पर चंद्रमा के अंदर जो है कहीं सफेद सफेद दिखता है कहीं काला काला नीला नीला ऐसा दिखता है दाग दूग जैसा दिखता है अब वो देखते रहते हैं लोग तो अब वो क्या है मालूम नहीं है दिख तो रहा है कुछ काला नीला आ, सफेद ऐसा दिख रहा है अब उसको लेके फिर विवाद हो जाता है कोई कहता है वो गड्ढा है ऐसा कहता है कोई कहता है वो नहीं नहीं समुद्र है हमारे यहाँ जैसे समुद्र है वहां भी समुद्र है ऐसा कहता है और कोई कुछ और कहता है ऐसे कहते हैं ऐसा विवाद होता है हाँ अंग जल निधे पंकम पर सारंगम कदिचित संजगिदिरे भूचाए मैच इंदौ यद्र नील सकल श्याम दरीदृश्य तब निशी पीतम अंध तमसम कुतमाचक्ष्म कवि ने लिखा कि क्या क्या विवाद चल रहा है चंद्रमा को लेकर के बोलिए कि अंगम के भी शशंकिरे कोई शंका करते हैं वो जो अंदर जो दिखाई देता है कालापन को लेकर शंका है किसी की कोई बुद्धिमान कहता है अंगम के भी शशंकिरे जल निधे है पंकम वो बोलता है पहले वहां समुद्र था समुद्र सुख गया सुख जाने के बाद नीचे जो खिचड़ है ना वो जैसा कहीं भी तालाब फूट जाता है खींचड़ दिखाई पड़ता है ऐसा खिचड़ वो दिखाई पड़ रहा है ऐसा बोलता है पंग है ऐसी किसी ने कल्पना की हाँ फिर दूसरा कहता है हंगम के विशेषंकरे जलन निधे पंगम भरे में सारंगम कदिजित संजगित सारंग है सारंग माने वो कालिदास ने कहा कालिदास कल्पना करके बोला ये चंद्रमा के अंदर एक सारंग सारंग मैंने हिरण है वो हिरण दिखाई पड़ता है वो हिरण है ऐसी कल्पना की अब कल्पना करना है कुछ भी कल्पना करना गम कदिजित संजय संी जी और भू छाया अन्न पर कोई कहता है वो तो भूमि की छाया है क्योंकि एक तरफ प्रकाश पड़ रहा है दूसरे तरफ है तो कोई छाया होगी वहां तो छाया है ऐसी कल्पना की भूमि की कोई छाया पड़ गई है ऐसी कल्पना की कोई आधार नहीं है इसकी कल्पना है हम दिखाई पड़ रहे हैं तो क्या करेंगे कोई निर्णय नहीं करता तो कोई भू छायम कहा और कोई कहा समुद्र ही है कहा तो इंदौ य दलितेंद्र नील सकल श्याम दरिदृश्य किसको लेके विवाद है कि इंदु में चंद्रमा में जो अलग अलग प्रकार थे वहां दलिता दलित मन छिन्न भिन्न रूप से अलग अलग स्थान पे जो श्याम काला रंग दिखाई पड़ता उसको लेके ये विवाद है तो फिर कवि को पूछते आप कह रहे हो आपका क्या धर्म है बोलते हैं ये सब जितने बोल रहे सब गलत है ना वो समुद्र है ना समुद्र का खींचड़ है ना कोई वो सारंग है ना भूमि की छाया है कुछ नहीं है हम तो ये कह रहे हैं कि वो क्या है कि चंद्रमा जब उदय होता है चंद्रमा उदय होने पर भूमि में जो अंधकार होता है ना वो अंधकार कम हो जाता है अब वो अंधकार कहा जाएगा तो वो हम कहते हैं कि ये जो चंद्रमा उदय होने के बाद वो अंधकार को चंद्रमा खा लेता है? खा लेता है और वो उसका पेट में दिखाई दे रहा है ये, ये हम कह रहे हैं उधर। तो ऐसी कल्पना सुंदर कल्पना उन्होंने की है ना वो सही भी है जब चंद्रमा आ जाता है तो अंधेरा कम हो जाता है कम होने का मतलब अंधेरा तो कहीं गया होगा तो कहना पड़ेगा कि वो चंद्रमा खा लिया उसको और वो पेट के अंदर वो काला काला दिखाई दे रहा ऐसा करके कल्पना होती इसीलिए वो सामान्य ज्ञान होने के बाद विशेष ज्ञान नहीं रहने पर कल्पना हो जाती इसका कोई इसकी कोई सीमा भी नहीं है अब कल्पना करते रहो और करते रहो और करते रहो कौन पूछने वाला है क्योंकि जानता तो है ही नहीं अब सही निर्णय नहीं हुआ जानता नहीं है फिर बाद में अभी तो चंद्रमा में लोग जा करके सब देख करके आया वहां क्या है तो उन्होंने यही बोला कि वो गड्ढा ही है जो दिखाई दे रहा है बड़े बड़े गड्ढे हैं ऐसा बोला है तो ठीक है अब उस समय भी किसी ने कल्पना की थी गड्ढा है करके तो जो भी है तो वो कहीं ही निकलता कभी गलत भी निकलता है और यहाँ भी ऐसी स्थिति है इसलिए बोल रहे विशेषम प्रति आत्मा है या इस विषय में कोई शंका नहीं है किंतु आत्मा क्या है कैसा है इस पर शंका है इसीलिए कोई क्या मानता है इसी बात बता रहे देह मात्र चैतन्य विशिष्ट आत्मेदी प्राकृता जना लौकाय प्रतिपन्ना अब आत्मा को लेके अनेक पक्ष है एक पक्ष बोलता है देह मात्र केवल ये देह ही है जो चमड़ा बाहर दिखाई देता है ये जो शरीर है यही चैतन्य विशिष्टम आत्मा इसी में इसी यही चैतन्य विशिष्ट आत्मा है ये शरीर ही आत्मा है शरीर को छोड़ करके कोई आत्मा का अस्तित्व नहीं ये कहता है ये कौन कहता है प्राकृता देना जो अनपढ़ लोग है पामर लोग है वो भी यही मानता है इसीलिए तो सुबह उठते हैं खाना पीने के लिए ढूंढते हैं सब कुछ करते हैं और देहा अभिमान से ही उनका पूरा काम होता है देह को ही आत्मा मानते प्राकृत लोग कुछ जानते नहीं है वो शास्त्र नहीं पढ़ा है कुछ नहीं है और विचार के लिए उनके अंदर कोई सामर्थ्य भी नहीं है ऐसे प्राकृत प्रकृत वो स्वाभाविक रूप से जो अपने काम में रहते हैं वो लोग है और जो बुद्धिमान समझने वाले एक वादी भी है जो पढ़े लिखे हैं कौन है वो लोकायतिकाश्च प्रतिपन्ना है लोकायतिक लोग जैसा चल रहा, रहा है लोग में जैसा दिखाई पड़ता है जो युक्ति से समझ में आता है उसी को ही मानता है ना आगे मानता है न पीछे मानता जो दिखाई देता है वही है जो होता है वही है जो दिखाई नहीं देता जो होता ही नहीं वो है ही नहीं अब इधर उसके आर उस पार में कुछ है क्या वो पता नहीं, नहीं भी हो सकता है। ऐसा बोलता है। जो लोग में है उसी को मानते हैं जिसको आजकल हम फिजिक्स वगैरह कहते हैं इनके भी सिद्धांत ऐसा है जो है वो है बाकी कल्पना नहीं होती है और लोकायतिकों का अपने सिद्धांत ग्रंथ भी है बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने हाँ क्या क्या होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए लिखा है लोकायतिक ये इनको नास्तिकों का राजा बोलते हैं हाँ लोकायतिक तो चारवाक उनका नाम है तो ये ये इनके गुरु मानते हैं बृहस्पति को गुरु मानते बृहस्पति जो देवराज बृहस्पति वो गुरु है और बृहस्पति ने जो सूत्र बनाया बाघ के सूत्र ऐसे सूत्र इनका पहले रहा है वो तो अभी पूरा सूत्र तो पाठ नहीं मिलता है किंतु तो जो ग्रंथों में उद्धरण मिलता है ऐसे सूत्र से उद्धरण देकर के इनको खंडन करने के लिए अन्य अन्य लोगों ने जो उद्धरण दिया उनको सब एकत्रित करके देखा देखा तो वो ग्रंथ अभी प्राप्त है लोगों ने रिसर्च करके सब निकाला है लेकिन बहुत बढ़िया ग्रंथ है, है। पढ़ना चाहिए पढ़ने से बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये कम्युनिस्ट वाला जो बोलता है बिल्कुल वही चीज बोलता है वही और कोई अंदर नहीं क्योंकि लोगा अधिकतर जो सिद्धांत है वो सामने दिखता है सबको करता है वो बोलता है कि आपके पास पैसा नहीं है आप दुखी है ना अब क्या करो कि जिसके पास पैसा है आप उनको उनसे ले लो कैसा लेना कैसा भी लेना चोरी करो और उसको मारपीट करो कुछ भी करो पैसा ले लो वो आप अपना सु करो क्योंकि अपने शरीर से छोड़ के और कुछ नहीं दूसरा उसके पास पैसा लेके क्या करेंगे इसीलिए जितना हो सके वो लेना चाहिए ये सब लिखा है उसको सूत्र में लिखा है हाँ फिर जो है ना बाकी ये विभूति विभूति लगाना ठीक नहीं हाँ क्यों विभूति लगा करके क्यों ये राख रूख लगा करके सब चेहरे को खराब कर रहे हैं लगाना तो बढ़िया चंदन लेबन करो तो सुगंध आ जाएगा और दूसरे लोगों को अच्छा है अपने लिए भी अच्छा है ऐसे ऐसी बोलता है, है? आ, ये ये सब वो लिखा है बढ़िया से लिखा है तो ये जी नहीं करना चाहिए हाँ यज्जी में जितने घी डाले वो घी सब अपने आप पीना चाहिए अपने आप पीने के घी को यज्जी में डाल करके बेकार में वो हवा में कहा जा रहा है कोई पता ही नहीं चलता तो ऐसे में वस्तु नहीं करना चाहिए लिखा है उन्होंने ये करना चाहिए और बड़ों में आदर तो बड़ों को आदर करने की कोई जरूरत नहीं जब तक बड़े कुछ खिला रहे पिला रहे तब आदर करो बाघ में वो बंद कर दिया तो क्या कोई पशु पक, पक्षी किसी को आदर करते क्या नहीं करते आपको जो चाहिए ले लो नहीं चाहिए नहीं ले लो आप और जो आप कमा रहे किसी को देना नहीं ये भी बोला है जो आप कमा रहे वो किसी को दान नहीं करना है दान का कोई मतलब नहीं जिसको कमाना है सामर्थ्य है कमाओ अब वो कमा नहीं सकता है तो भोगो हम क्या कर सकता है ऐसे बिल्कुल साफ साफ लिखा है कुछ करना नहीं और अपने सुख के लिए जो जो आप कर सकते करी ही ले ना का ना कृणम कृत् घृदमिवेद उसमें से एक वाक्य है ये उसका श्लोक बनाया सर्वदर्शन संग्रह में वो हम बोलते रहते हैं ये हृदम ऋणम कृत्वा भी घृदम विवेद वो उसी के अनुसार और भी बहुत सारे सूत्र है अच्छा है तो ये लोगाधिक है उसको समझने के लिए अच्छा है कि ये लोग की बुद्धि कैसे चलते है उस प्रकार कैसे चलना चाहिए ऐसे ही आजकल देखिए सभी स्वार्थ ऐसे सोचते है ऐसे स्वार्थ इतने होते जा रहे हैं और बिल्कुल लोकायुदी के पक्ष में जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो अभी व्यवस्था बनी हुई है ना इसमें बहुत कुछ लोकायी का सिद्धांत मिला हुआ है और बनाने वाले भी नहीं जानते थे कि ऐसा होगा किन्तु उसका दुष्परिणाम से ऐसा हो रहा है वो तो आगे पीछे दूसरे के बारे भी सोचता नहीं क्योंकि उन्होंने स्पष्ट लिखा है आपको दूसरे के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं यदि आपके अंदर सामर्थ्य है दूसरे के भी संपत्ति हड़प लो और भोग। बाकी दूसरा क्या करेगा वो करेगा जो करेगा और क्योंकि पाप तो लगने वाला नहीं है आपको मांस खाने की इच्छा होगी जिसको मारना है मारो खाओ अब दूसरे को भी होगा उसको भी मारो वो बोलता है यदि आपके अंदर सामर्थ्य है दूसरे के जानवर को मार करके खाने में सामर्थ्य वो भी करो क्योंकि पाप तो लगेगा नहीं और जो पुलिस राजा आदि आएंगे अब राजा से जो निपटना है और निपट लो बस यही है इस प्रकार से उन्होंने सिद्धांत बनाया तो वो बहुत लोगों को रोजक लगा होगा क्योंकि ये तो बिल्कुल ठीक है सीधा सीधा है और जो ऐसे आपके अंदर विकार आता है वो आप प्रवृत्त करो और क्रोध आ गया तो क्रोध को करो काम आ गया तो काम को करो ये सब बोलता है बिल्कुल मनवा नहीं जैसा ये है प्राकृत लोग वो क्या मानता है शरीर ही आत्मा है ऐसा मानता और किसी को आत्मा नहीं मान उससे आगे पीछे नहीं है इसलिए शरीर को पुष्ट करना ठीक है वो कहते हैं व्यायाम करना पड़ेगा आ अच्छे जो है शरीर पुष्ट तो मतलब होगा तब जाकर के आप दूसरे को अटाक कर सकेंगे अब आप कमजोर है तो दूसरे का कैसे अच्छा करिए नहीं।, नहीं हो सकता है यह जैसे छांदो के उपनिषद में प्रजापति के पास गये थे ना दोनों हाँ विरोधन और इंद्र गये थे और बाद में जब ज्ञान हुआ तो विरोधन को यही ज्ञान हुआ कोई लोकायी कहे विरोधन को यही ज्ञान हुआ।, हुआ।, हुआ।, हुआ कि यही शरीर है शरीर ही आत्मा है किसी की पुष्टि से सब कुछ होता है क्योंकि शरीर तकड़ा रहेंगे तो हम दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं, उसकी संपत्ति भी हट सकते हैं हम भोग सकते हैं, ये सब रहेगा ऐसा ही होता है। गीधा में भी कहा है आ, इसमें देवाश्रम संबद्ध विभाग योग ने कहा है वही है देवलोक आय सिद्धांत वो आत्मा मानता शरीर को फिर वो तो बहुत समय ये चला होगा बाद में थोड़ा बहुत सुधार आया उनके बीच में चर्चा करके साथ सुधार आकर के वो तीसरे दूसरे कोटि में पहुंच गया लोकायधि में तीन कोटि है ये बता रहे दूसरे कोटि में है इंद्रिया चेदना आत्मा इत्या पर लोकाय का दूसरा पक्ष बोलता है थोड़ा और सुधर गया तो बोलता है कि केवल ये शरीर आत्मा नहीं है शरीर के अंदर जो इंद्रिया है इंद्रिया आत्मा है क्यों क्योंकि इंद्रियों के बिना कोई भोग नहीं होता और भोग का आस्वादन जो सुग्ध का आदि का आस्वादन इंद्रिया ही करती है इसीलिए इंद्रियों को आत्मा मानना चाहिए क्यों हम जब देखते हैं हम बोलते हैं मैं देख रहा हूं तो कौन देख रहा है इंद्रियो देख रहे हैं हम बोल रहे हैं मैं देख रहा हूं इसका मतलब वो मैं कहां बैठ गया इंद्रियो में बैठ गया तो इसीलिए उसी में इंद्रियों को आत्मा मानना चाहिए और उससे भी थोड़ा आगे बढ़ गया आगे बढ़ गया तो और थोड़ा विचार करने लग जाती ये इंद्रिया तो अपने आप तो काम नहीं करती है इंद्रियों को काम करने के लिए मन चाहिए तो ये मन ही आत्मा हो सकता है ये लोकायुग का तीसरा पक्ष है माना इत्य क्रम से जा रहा है धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है तो मन अन्य मन को ही आत्मा मानते हैं ये तीनों लोकायुक्त पक्ष हो गया उसके बाद क्षणिक विज्ञानवादी आया तो कहते हैं विज्ञान मात्र क्षणिकमित्ती एक विज्ञानवादिना विज्ञानवादी क्षणिक विज्ञानवाद है वो विज्ञान को मानते हैं विज्ञान क्या है यह प्रदीक्षण जो विचार आता जाता रहता है बदलता रहता है प्रदीक्षण आपके अंदर मन बदल रहा है किसी को विज्ञान मानते और यही विज्ञान आत्मा है केवल आत्मा ये विज्ञान इतना ही नहीं जो कुछ भी दिखाई दे रहा है जो कुछ अनुभव हो रहा है जो कुछ है वो विज्ञान मात्र है वो विज्ञान क्या है क्षणिक है वो एक क्षण ही रहता है दो क्षण भी नहीं एक क्षण रहता है जिस क्षण में जन्म लेता है उसी क्षण में रहता है फिर उसी क्षण में नष्ट भी होता है ऐसा होता रहता है कि सारी दुनिया वो विज्ञान से बना हुआ है आत्मा भी वही है विज्ञान मात्र को आत्मा मानते ये सौरा और अंदर चले गया मन को और विश्लेषण किया तो विज्ञान मात्रम क्षणिगमी एके ये आत्मा के बारे में हो गया विवाद और उसके भी आगे है उनके गुरु लोग है शून्य मित्य परे शून्य है ऐसा मान कुछ नहीं है उसके बाद आगे देखते है क्षणिक क्षणिक क्या होता है क्षणिक क्षणिक तो ठीक है जो स्वप्न में देखते हैं तो क्षणिक क्षणिक दिखाई देता है और बाद में सुश्रुपी में वहां क्या क्षणिक है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब जो सुश्रुपति में है वही तो आत्मा है वही होना चाहिए वो क्या है शून्य है सर कुछ नहीं है ना कुछ नहीं मालूम हो रहा तो क्या मतलब होता है जहाँ आपको कुछ भी मालूम नहीं है कुछ दिखाई नहीं पड़ता आप क्या कहते हैं वहां कुछ नहीं है ऐसे तो कहते हैं कोई कमरा खोल के दिखाया क्या है पूछा कुछ नहीं है ऐसा कहता है तो जहां कुछ भी मालूम नहीं पड़ा था कुछ भी नहीं है बोलता है इसी को शून्य बोलना है इसीलिए शून्य मित्य पर शून्य ऐसा मानता है ये शून्यवादी तो इतना जबरदस्त है नागार्जुन का माध्यमिक कार्य है जिसमें शून्यवाद के बारे में चर्चा है ये भी पढ़ लेना चाहे बहुत कितना बुद्धि चलाया है उस समय में बहुत पहले से वो क्या बोलता है अब ये शून्य कैसे सिद्ध करोगे शून्य शून्य बोलने को शून्य होगा नहीं ये जो शून्य शून्य आप बोलते हैं ना ये शून्य भी है क्या नहीं है बाकी को कुछ है ही नहीं बाकी कुछ भी नहीं है ठीक है बाकी कुछ नहीं है आप बोलते हैं शून्य है सब कुछ शून्य है ऐसा बोलते हैं फिर वो पूछता है बात तो शून्य करके कोई चीज हो हो सकती है क्या तो वो बोलता है शून्यम शून्य मिति न शून्यम बोलते हैं इसका मतलब शून्य है ऐसा भी नहीं है शून्य भी अस्थि ऐसा नहीं बोल सकता है वो शून्य दूसरे को निराकरण करने के लिए बोलते हैं शून्य भी नहीं है बोलते तब तो बोलता है कि शून्य भी नहीं है तो ये शून्य को जानने वाला कोई होगा ना, न कस्टिद अस्थि या वे शून्यता ऐसे इनकी कार्य का ऐसा भी कोई नहीं है जो शून्यता को भी जानता हो यह थोड़ा अधिक हो गया इसके कारण ये पिट गए नहीं तो अच्छा था जो शून्य शून्य बोला तो सब कुछ शून्य में कर। लेकिन शून्य को जानने वाले को बचाना चाहिए था अब शून्य को नहीं जानेंगे कुछ नहीं करके जानेंगे नहीं तो क्या होगा उसका प्रमाण तो वो कहता है न कस्टिदी यो वे शून्यता ऐसा अभी कोई नहीं है जो शून्यता को जानता हो ऐसा करके भी सिद्ध नहीं कर सकता इसीलिए सर्वम शून्यम बात में कहा कि सब कुछ शून्य अब कैसा हो शून्यता को सिद्ध करते भी बहुत रोज़ा के अन्योन अभाव को लेकर सिद्ध करते अन्योन्य अभाव की युक्ति बहुत पुरानी है अन्योन्य अभाव मतलब सब आवेक्षिक होता है आवेक्षिक होने के कारण अब एक को दूसरे से सिद्ध नहीं कर सकता आप देखो किसी को पिता कहते हैं कोई पिता कब बनता है उसका पुत्र होगा तो बनता है ठीक है ना तो पिता जो पितृत्व है अब किस पर आधारित हो गया पुत्र पर आधारित हो गया अब किसी को आप पुत्र कहते हो कैसे कहते हो? अब पिता हो ना तभी पुत्र बनेगा अब जन्म लिया नहीं, ही नहीं कि पिता ही नहीं है तो पुत्र बनेगा नहीं बनेगा तो अब पुत्र को किस पर आधारित होना पड़ेगा पिता पर पड़. और पिता को किस पर आधारित होना पड़ेगा पुत्र पर पड़. इसका मतलब दोनों साथ में जन्म लेते हैं क्या जन्म लेते नहीं इसका मतलब दोनों ही नहीं है क्योंकि अन्योन्या आश्रय जो होता है वो सिद्ध नहीं होता है ऐसा मानते हैं इसलिए न पिता है न पुत्र है क्योंकि पिता पितृत्व तो सिद्ध करने के लिए पुत्र चाहिए पुत्रत्व तो सिद्ध करने के लिए पितृत्व तो चाहिए इस ढंग से पूरा को खत्म कर हैं आप किसी को कर्ता बोलते हैं कर्ता कब होता है जब कर्म होगी क्रिया होगी तब कर्ता होता है कर्ण होना चाहिए कर्ता के लिए कर्ण चाहिए क्रिया चाहिए यह सब होगा कर्ता तो इसका मतलब कर्तृत्व तो किस पर आधारित है क्रिया और कर्ण पर आधारित है ठीक है तो कारण किसको बोलते हैं जिसको आप कारण बोल रहे हैं वो किस पर आधारित है वो भी क्रिया और कर्ता पर आधारित और क्रिया किस पर आधारित है वो बिल्कुल कर्ता पर आधारित है कौन भी स्वतंत्र तो कर्ता, क्रिया का आधार तो कर्ता ही है तो कर्ता पर आधारित है तो परस्पर आधारित हो गया ना अनोन्या आश्रय हो गया इसलिए न करता है न क्रिया है न करण ऐसा बोल अब इसको आप खंडन नहीं कर सकते इसको खड़ा कैसे कर, खत्म करेंगे क्योंकि वो कुछ भी आप बोलेंगे वो दूसरे को खड़ा कर देंगे उसमें आधारित कर देंगे अन्योन कर देंगे खत्म कर देंगे अब किसी को आप पति बोलते हो किसी को पत्नी बोलते हो व्यवहार में होता है पति पत्नी अब पति का वो कोई हो सकता है जब पत्नी है पत्नी का सो सकता है जब पदी है तो दोनों नहीं है तो दोनों नहीं तो, हो सकता तो दोनों का व्यवहार आप कर रहे हो तो इसका मतलब दोनों में आश्रद्ध करके कर रहे हो एक को सिद्ध करके दूसरे को सिद्ध नहीं किया जा सकता इसीलिए दोनों नहीं ऐसा कोई भी आप शब्द लाओ वो ऐसे ही खड़ा कर देगा ऐसे ढंग से उन्होंने किया बिल्कुल मूर्खता है इसका कोई तात्पर्य नहीं ना वो कुछ चीज सिद्ध कर सकते हैं ना कोई चीज सिद्ध करना चाहते और उसके बाद में बोलता है यदि सब कुछ ऐसे है तो आप ये साधन क्यों कर रहे हो बहुत तपस्या कर रहे हैं सिर मुंडा करके भिछा लेकर के वहां जंगल में जा करके वो तो बुद्धिस्ट लोग भी तो शून्यवादी भी तो बाधे सभी तपस्या करते हैं आप गुफा में बैठ करके कर रहे हैं। बोला वो और कुछ नहीं करने का ये खाली ये सब हटाने के लिए हम जो है वहां जा करके तपस्या करते हैं आ, करने के लिए ऐसा बोलता है इसलिए तपस्या कोई सत्य है ना ना तपस्या कोई सत्य नहीं है न गुरु सत्य है न शिक्षक सत्य है भी सत्य नहीं है ऐसा होता है ये है उनकी तरीका बहुत रोचक ढंग से लिखा है किंतु नागार्जुन की जो शैली है वो तार्किकों में उनको मानते हैं क्योंकि बौद्ध न्याय का प्रणयन उन्होंने किया बाद में नई आयोग ने आके ये न्यायों का पूरा खंडन किया क्योंकि ऐसा ही है लेकिन न्याय की शैली का पहले उन्होंने, उन्होंने उपनयन किया किस प्रकार से खंडन हो सकता है ऐसे ऐसे करके किसी को भी अब मतलब दिन को रात सिद्ध करेंगे रात को दिन सिद्ध करेंगे और बाद में बोलेंगे न दिन है न रात है क्योंकि दिन बोलने के लिए रात चाहिए रात बोलने के लिए दिन चाहिए तो वो दोनों दो नहीं हो सकता बोलो <laughs> तो ऐसे ही है। वो सरल भाषा में लिखा है क्योंकि तो इसके लिए कोई भाषा की भी आवश्यकता नहीं हम दो बोलने के लिए क्या भाषा चाहिए वैसे ही बोलते जाओ और खत्म होते जाए मतलब स्पेस को बोल रहे हैं अरे कुछ नहीं आप स्पेश बोलेगा तो आकाश के बारे में तो पूरा एक अध्यायी लिखा है उन्होंने कि आप आगाज को शून्य मत समझो आगाज करके कोई चीज है ही नहीं और शून्य ही वो भी है बस, आगाज करके किसको बोलेगा क्योंकि आप अपेक्षित करके बोलेंगे शून्य बोलने का मतलब आपके मन में बहुत सारी चीजें बैठी हुई है तब उसको हटा करके बोल रहे ऐसा तो शून्य के बारे में आप सोच नहीं सकते क्योंकि शून्य के बारे में कोई ब्रेन में कुछ फंक्शन नहीं होता है शून्य के बारे में चिंतन नहीं कर सकता तो वो क्या करेंगे आप कोई चीज के रख करके बोलेंगे, ये सब चीज नहीं है आप इमेजिन करते अब वो हो ही नहीं सकता इसलिए वो भी नहीं है किसी चीज को नहीं रखते तो अस्ति देहादि व्यधिरिक्तहा संसारी कर्ता भोक्ता इति अपरे अब ये जो है मीमांसक बोलते हैं मीमांसक आत्मा को स्वीकार करते हैं वो कहते हैं देहादि व्यतिरिक्तहा ये देहादि तो आत्मा नहीं है क्यों ये कर्म करता है इतनी आगा करता है बाद में स्वर्ग लोग जाता है देह तो यहाँ नष्ट हो जाता है उसका अंदेषी हो जाती है फिर वो तो रहता नहीं तो इसका मतलब ये जा, जो जा रहा है ना ऊपर कर्म करके वो तो देहा आत्मा है इसलिए देहा अतिरिक्त आत्मा वो तो कौन है संसारी है वो संसार चक्कर में घूमता रहता है यहाँ कर्म करेगा वहाँ जाके भोगेगा फिर वापस आएगा फिर कर्म करेगा फिर जाएगा भोगेगा सब करता है जैसा यहाँ हम रोज जो है कमाते हैं और खाते हैं सोते हैं फिर कमाते हैं उड़ते हैं फिर खाते हैं इसी प्रकार है, होता है चक्कर ऐसा घूमता रहता, रहता है इसलिए संसारी है फिर करता है क्योंकि वो यदि करता है इसलिए करता है और भोगता है तो यदि करने के बाद उसका फल भी उसको प्राप्त होता है क्योंकि जो करता होता है वही भोगता हो ये एवं करता सही एवं भोगता करता अलग और भोगता अलग नहीं हो सकता इसलिए वो संसारी है करता है भोगता है ऐसा मीमावश बोलते उनका नाम नहीं ले रहे नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि नाम लेना अच्छा नहीं है आजकल भी लोग वो ना दूसरे को गाली खोब देंगे किंतु नाम नहीं लेंगे नाम नहीं लेने से वो अच्छा मानते गाली भिया किसको है सबको पता चलता है किंतु नाम नहीं लेना चाहिए नाम लेने को बहुत बड़ा अवराध मानते शायद उस समय भी रहना होगा इसलिए भाषाकार भी दाम नहीं लेते आप समझ लेते हैं कौन किसको बोल रहा है भोगते ही व न कर्ता इति एके। और कुछ लोगों का मानना है एक मना और कुछ लोग मानते हैं बाकी सब छोड़ दिया उन्होंने संसारी नहीं है कर्ता नहीं है केवल भोक्ता बन को रखा केवल भोक्ता है आत्मा आ, करता नहीं है कर्ता तो प्रकृति है और आत्मा भोक्ता इस प्रकार से सांघ्य और योगी दोनों मानते हैं अस्ति तद व्यतिरिक्त ईश्वरः सर्वज्ञ सर्वशक्ति के जित। आ, कुछ लोग मानते कुछ लोग मतलब ये वेदांत देशी हैं अस्ति तद व्यतिरिक्त ईश्वरः ये कर्ता भोक्ता जो जीवात्मा है इससे व्यतिरिक्त एक ईश्वर है वो ही असली आत्मा है सर्वज्ञ वो सर्वशक्ति समर्वित है ऐसा भी कुछ लोग मानते आत्मा स भोक्ति ऋतु अपरे ये भोक्ता के अंदर जो भोक्ता बैठा है ना अंदर अंदरयामी रूप से वो भोक्ता का असली स्वरूप तो वो जीव ही है अरे नहीं ईश्वर ही है जो जीव हम मानते हैं वो भोक्ता है भोक्तु आत्मा स इति अपरे स ईश्वर है जो ईश्वर कहा गया वो भोक्ता का स्वरूप है भोक्ता की आत्मा है ऐसा भी कुछ मानते हैं क्षेत्र विधि सर्व क्षेत्र इत्यादि ये हो गया वेदांतविवादियों का अभिप्राय इस प्रकार से अनेक विवाद हो गया अब आपको इसमें निर्णय कैसे करना है अब आप निर्णय में लग जाएंगे तो उलझ जाएंगे क्योंकि एक तरफ देखते हैं वो लोकाय जो बोल रहा है वही सही है क्योंकि आपको वही तो स्कूल में कॉलेज में तो वही पढ़ाते हैं वो जो बोल रहा है सब कुछ सही है कमाओ खाओ वर्दी हो और कुछ दूसरे को दो मत ये दान जानबान करना तीर्थ यात्रा करना ये सब कोई मतलब का नहीं ये सब अंधविश्वास है ये सब नहीं करना चाहिए ये तो सिखाते हैं और तो इसीलिए कुछ तो लोकायत के पक्ष में है और कुछ तो कर्ता भोक्ता संसारी के पक्ष में है और कुछ क्षेत्र विज्ञान के पक्ष में तो कम मिलेगा आजकल लेकिन कोई हो भी सकता और कुछ तो ईश्वर को मानने वाले ईश्वर को मानता है किंतु मानता है कि ईश्वर वहां है हम लोग यहां कर्म करेंगे तो फिर वहां जाएगा और कर्म करके ईश्वर को हम प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर फल देगा ऐसे ऐसे कुछ न कुछ है। मानता है तो इसलिए इसमें से कौन सा आत्मा है कैसा नहीं करेंगे जब विचार नहीं होगा तो निर्णय नहीं हो सकता अब इन सब पक्षों का निराकरण ये पूरे ग्रंथ में आएगा आगे जाएगा ठीक है व्यवहार बिना विचारम आत्मत्वेन ब्रह्मा यदि प्रसिद्ध तरी तदो लोकादात ब्रह्म अन अलभ्यास्त्र विषय तदवगतेच्च प्राप्तम प्राप्त अजिज्ञास योजना पूर्वपक्ष का अभिप्राव ठीका यदि लोके ब्रह्म आत्म प्रसिद्धमस्ती यदि लोगुमे ब्रह्म आत्मरूप से प्रसिद्ध है तो ज्ञात हो गया तब भी जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए सीधी आ गई यही तो आपत्ति दिया था उसका अर्थ करते व्यवहार व्यवहार भूमि माने लोग व्यवहार में बिना विचार विचार के बिना ही बहुत परिश्रम करके बैठ के चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं है वो बिना विचार से ही आत्मत्वे न यदि प्रसिद्ध अस्ती आत्मरूप से ब्रह्म यदि प्रसिद्ध है आत्मा को जो जानते हैं उसी को आप ब्रह्म बोल रहे हो तो यदि प्रसिद्ध है ऐसा लोग जानते हैं तो तरही तदो लोगादेवत न्यादम ब्रह्म तब तो लोग से ही न्याद हो गया सब लोग ज्ञानी हो गए तो ऐसे में अनन्य अलभ्यत्वे न अनन्य अलभ्यत्वे न देखिये उन्होंने समाज बना दिया पहले अनन्य बनाया अनन्य मना अन्य से ना हो वो अन्य होता है वो अन्य से ना हो ऐसी बात नहीं हो उसका मतलब अन्य से हो गया हमें क्या होना चाहिए था कोई ग्रंथ नया लिखते समय ये होना चाहिए कि वो अन्य किसी से प्राप्त नहीं होना चाहिए पहले ग्रंथ लिखने का यही नियम था कि जो पहले वाले ने लिखा उसको कॉपी करके लिखने के लिए ग्रंथ नहीं बोलते थे ग्रंथ लिखने के लिए वो विशेष ज्ञान चाहिए वो कुछ विशेषता होनी चाहिए आजकल की जो पीएचडी वगैरह करते हैं उसमें यह नियम है कि पहले जो लिखा है पहले अन्य लोगों ने लिखा उसको कॉपी करके लिखने से उसको पीएचडी नहीं मानी उसमें कोई विशेष बात होनी चाहिए आपका कुछ खोज होना चाहिए गवेषणा होनी चाहिए तब नई बात उसमें होनी चाहिए होते हुए पूर्व पूर्व बातों को भी आप उद्धत कर सकते हैं किन्तु नई बात कुछ जरूर होनी चाहिए तभी उसको ग्रंथ माना जाता है तभी उसको विषय माना जाता है तभी उसको पीएचडी देते हैं नहीं तो नहीं देते ये नियम रहा पहले भी अब यहां ब्रह्म सूत्र लिखने जा रहे हैं ब्रह्म सूत्र में जो भी आप कहने जा रहे हैं ब्रह्म को सिद्ध करने जा रहे हैं ये तो पहले से ही लोग जानता सब लोग जानता उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है तो अन्य लभ्यत्व है अनन्य लभ्यत्व नहीं ऐसी बात नहीं है अन्य लभ्यत्व बैठा हुआ है इसलिए शास्त्र विषय तो आपने शास्त्र का विषय नहीं बनेगा क्योंकि शास्त्र का विषय अनन्य लभ्य होना चाहिए अन्य से प्राप्त नहीं होना चाहिए ये तो अन्य से प्राप्त है इसलिए नहीं होगा साधा अभाग देश अफल स्वाद जो अन्य से प्राप्त है उसको विचार करके प्राप्त करके अनुभव करने की क्या जरूरत है सब लोग शरीर को आत्मा मानते ही है आप इतना विवाद करके चर्चा करके शरीर ही आत्मा है ऐसा सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं वो तो किसी को भी पूछो बोलता है कि शरीर आत्मा है मैं ही हूं ऐसा बोलता है अब वो ऐसे में उसको सिद्ध करने की आवश्यकता है उसका कोई फल नहीं है इसीलिए पुनर्भी प्राप्त अजिज्ञासना इसलिए पहले तो प्राप्त था ही उसको कैसा भी आपने समझाया लेकिन फिर भी वही प्राप्त हुआ कि जिज्ञास करना नहीं चाहिए धर्मम प्रति विप्रतिपन्ना बहुविता न्याय न तो ठीक है भाई ऐसा होने पर भी धर्म के प्रति विप्रतिपन्न है बहुविता बहुत प्रकार से जानने वाले अनेक वाद विवाद करने वाले धर्म के प्रति विप्रतिपन्न है विरुद्ध प्रतिपत्ति रखते हैं हरेक गांव में हर एक शहर में हरेक राज्य में धर्म की अलग अलग व्याख्या हो रही है और हरेक पंथ धर्म को अलग अलग कह रहा कितनी है कितनी विप्रतिपत्ति है आजकल भी है पहले भी रहा इसलिए धर्म के प्रति विप्रतिपत्ति है तो उसको सूक्ष्म विचार करके निर्णय करना पड़े इसलिए कहते हैं हम उसका विचार विशेष रूप से करना चाह रहे हैं न तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्ते है विशेष के प्रति विप्रतिपत्ति होने से निर्णय की आवश्यकता है ठीक है आत्मन अहम यदि प्रत्यात्म प्रसिद्धत्व तद विशेषे विप्रतिपत्ते है आत्मा तो अहम रूप से प्रति व्यक्ति के अंदर प्रसिद्ध होने पर भी उसके विशेष के प्रति विवाद है तस्तो ब्रषयतया सिद्धम असिद्धे कारण क्या है जिस विषय पर ये विप्रतिपत्ति चल रही है विरुद्ध विवाद चल रहा है वस्तु वास्तव में ब्रह्म विषयतया सिद्धमी ब्रह्म के सिद्ध होने पर भी सामान्य मैंने उसका कोई विशेष नहीं जानता ब्रह्म है है कुछ है ऐसा जानता है आत्मा है होना चाहिए ऐसा जानता है बस तद विशेषा सिद्धि विशेष की सिद्धि नहीं होती है तेदो हो शास्त्र से भवती विषय इसीलिए विशेष की सिद्धि के लिए तद्भेदो मैंने विशेष सिद्धि के उद्देश्य से शास्त्र का विषय वो बन जाएगा अब ब्रह्म सामान्य रूप से ज्ञाद है उस ब्रह्म को आपने विशेष विचार के लिए विषय बनाया ये बिल्कुल हो सकता है तद अवगति तत्फलम और जब विशेष विचार करेंगे तो क्या प्रयोजन निकलेगा शास्त्रार्थ होने के बाद शास्त्र निर्णय होगा और विशेष ज्ञान हो जाए सामान्यतः सिद्धत्च विशेषतः शक्ति प्रतिपादय संबंध सिद्धिरी युक्ता ब्रह्मणो जिज्ञाता यही भाव है कि सामान्य रूप से जो सिद्ध है क्योंकि सामान्य रूप से सिद्ध नहीं है तो भी विचार नहीं हो सकता तो सामान्य रूप से प्रसिद्ध है और विशेषतः प्रसिद्ध नहीं है इसीलिए शक्यम प्रतिपादन विशेष रूप से प्रतिपादन करना शक्य है इस प्रकार से सामान्य से सिद्ध का विशेष रूप से प्रतिपादन करना शक्य होने से संबंध सिद्ध हो गया संबंध सिद्ध होने पर बाकी अधिकारी प्रयोजन भी सिद्ध हो जाएगा अनुबंध जदुस्ट्रय सिद्ध हो गया अनुबंध जदुष्टय सिद्ध होने पर ब्रह्म हो सकती है यह सिद्ध हो जाता है विप्रतिपत्ति रेवा दर्शन आद स्थूल दृशा मदमा अब ये विप्रतिपत्तियों को दिखाना है खाली आप विप्रतिपत्ति बोलने से नहीं होगा ना बोलना पड़ेगा अब देखिये यहाँ यहां कोई विश्वास पर श्रद्धा पर आपको मना करके ऐसे नहीं चल रहा है या कोई बात करेंगे उसका पूरा प्रमाण रूप से युक्ति से निश्चय करके जा रहा है कि आप मान लो बस है आता है अभी क्या विवाद करना ब्रह्मसूत्र लिख रहा है बस आप मान लो हम हम लिखेंगे आपको मानना पड़ेगा हाँ ऐसा करके नहीं चल रहा है कई लोग ऐसे भी हो गए आजकल कि हो सकता है कोई किसी ने कोई ग्रंथ लिखा कई ग्रंथों पर ऐसा अभी विचार चल रहा है ग्रंथ लिखा है ग्रंथ में कुछ गलतियां आ गई क्योंकि जब मनुष्य कोई ग्रंथ लिखता है कितने भी बड़े ना हो बड़े हो या छोटे हो जो भी हो ग्रंथ लिखता है तो उसमें कुछ सही गलत कुछ चुप आ सकता है कारण क्या है कि वहां देश काल परिस्थिति का संबंध बना रहता है जो मनुष्य जिस काल में है उस देश जिस देश में है जिस परिस्थिति में वहां का क्या सिचुएशन है वो सारा उसका असर उस ग्रंथ में रहता है अब उसके कारण कुछ गलतियां भी आ सकती है बाद में वो गलती मालूम हो गई कि ये गलत है मालूम हो गया किंतु वो बदलेगा क्यों क्योंकि हमारे गुरु लोगों ने ऐसा कहा वो गुरु ने जो कहा वो गलती भी हो सही है ऐसा मानते हैं ये बिल्कुल यहां ऐसा नहीं है यहां तो श्रद्धा का मतलब ऐसा उन्होंने लिख दिया इसलिए मानना चाहिए मैंने पहले भी कहा बड़ा बोल दिया इसलिए मानना चाहिए ऐसा नहीं अभी भगवत गीता को हम मानते हैं क्यों मानते हैं भगवान ने बोला है इसलिए नहीं मानते भगवान बहुत बड़े हुए हाँ भगवान तो विष्णु भगवान का अवतार हुए इसके कारण भगवान ने गीता बोल दिया तो उनको अक्षर ऐसा मानना पड़ेगा नहीं मानने से फिर पाप लगेगा भगवान शाप देगी ऐसा डर के नहीं मानते हैं कि भगवान ने जो गीता में लिखा है वो वेद अविरुद्ध है और व्यवहार के अविरुद्ध है और फल होता है संबंध होता है अधिकारी होता है सब कुछ होता है तब हम उसको मानते हैं और तभी लोग उस पर बहुत कितना विचार करते हैं तो यह है मानने की तरीका खाली मानने से कोई प्रयोजन नहीं है अंध से मानना नहीं चाहिए विचार करके मानना चाहिए चलो गलत हो गया कोई बात भी पहले लिखा किसी करके लिखा कोई गलत हो गया तो जब सुधारने का समय आ गया तो सुधार के आगे चलना चाहिए वो सुधारते नहीं ऐसा यहां है निजे को एक एक करके बोल रहा है जबकि सब जानता है जानने पर भी केवल वक्तव्य देने से काम नहीं चलता वक्तव्य से आगे आपको विस्तार करना पड़ेगा तभी वो शास्त्रार्थ तो हो सकता है अब आपने कहा कि विप्रतिपत्ति बहुत है तो कौन कौन विप्रतिपत्ति है तो बोलते हैं आदो स्थूल दृशा मदमा स्थूल दृष्टि रखने वाले बिल्कुल बाहर जो दिखाई पड़ता है उसी को मानने वाले देहात्मादी के बारे में कहा देहात्मादी जो लोकायिक है उनका पक्ष कहा देहातिरिक्तम चैतन्यम स्वतंत्र अस्वतंत्र वा नास्ति। इनका अभिप्राय यही है देह से अतिरिक्त चैतन्य स्वतंत्र भी नहीं है अस्वतंत्र भी नहीं कुछ नहीं तो भाई फिर ये शरीर में क्या फिर ऐसे क्या होता क्या है अंदर तो कुछ लगता है कि अंदर कुछ है ऐसा अनुभव होता है फिर कुछ तो महसूस हो रहा है कि चैतन्य जैसा कुछ तो हो रहा है वो बोलता है देखो तुम पान खाता है कि नहीं खाता बोलता तो है पान खाते हैं तो पान खाते हैं तो पान में क्या रहता है पान होता है ना उसमें एक पत्ता रहता है पत्ता जो पान पत्ता जिसको कहते हैं पान पत्ता हरा हरा रहता है ठीक है फिर उसमें तुम सुपारी डालते हो सुपारी क्या है कटक रहता है और उसका कुछ घूसरा रंग दूसरा रंग होता है दूसरा रंग होता है और उसके बाद जो है चून्ना लगाते हैं उसमें एक प्रकार की यह है ना बोलते क्या बोलते खट्टा खट्टा क्या बोलते हैं लगाते हैं चुना लगाते हैं वो सफेद रहता है। तो अब ये देखो न वो हरा में लाल रंग है न चुन्ना में लाल रंग है न सुपारी में चाल रह, किसी में लाल रंग नहीं लेकिन इसको मुंह में डाल करके जब चबाएंगे तो बाद में लाल रंग प्रकट होता है ऐसे ही यहां भी हो गया है यहां क्या हुआ कि वो पृथ्वी जल और तेज वायु विचारभूत को मानते हैं आगाश को नहीं मानते क्योंकि आगाज का कोई पता नहीं चलता इसलिए वो आगाज को स्वीकार नहीं करते तो चार भूत है ये चार भूत का कुछ विलक्षण संयोग हो गया जैसा पान जमाने से वो लाल हो जाता है ऐसा ही विलक्षण संयोग होने से ये हिलना हुलना करने लग गया अब बाकी जो है वो हिलता धुलता नहीं है क्योंकि उसके अंदर ये विलक्षण संयोग नहीं है वो कुछ संयोग में गड़बड़ी हो गया इसके कारण वो पेड़ पौधे आदि पत्थर आदि नहीं चलता है हम लोग चल रहे यही इतना ही अंदर है इसी को चैतन्य मानते और कुछ नहीं है तो देह ही है और वो विलक्षण संयोग में कुछ गड़बड़ी आ जाता है तो मर जाता है खत्म हो जाता है चैतन्य नहीं रहता फिर बाद में शरीर सड़ जाता है इत्यादि उनके तर्क है तो इसीलिए देहा अतिरिक्त चैतन्य स्वतंत्र अस्वतंत्र कुछ भी नहीं है समान देह आकार परिणत भूत चतुष्टया अंतर भूतमे वात्र ग्रहण यही कह रहे हैं कि देह के आकार में परिणत हुआ जो भूत चतुष्ट है पृथ्वी जल तेज वायु ये चार भूत है इसी के अंदर अंधूत वो चैतन्य विलक्षण संयोग से प्रगढ़ होता है इसी को मात्रज प्रत्यय से कहा बात देह मात्रम में मात्रज प्रत्यय लगाया ये इसके उद्देश्य उद्देश्य लगाया क्योंकि देह को छोड़कर और कुछ भी नहीं मृदेह व्यावृत्त अर्थम चैतन्य विशिष्ट इत्युक्त देखो अब ये मृतदेह की तो देह है भाई है तो उसमें क्या हो गया तो उसको अलग करने के लिए मृतदेह को तो नहीं मानते तो चैतन्य विशिष्ट ऐसा कहा क्यों वो विशिष्ट जो विलक्षण संयोग था वो मृतदेह में गड़बड़ी हो गया तो वो, वो उसमें आगे पीछे हो गया और संयोग ठीक नहीं बैठा तो फिर लाल नहीं हुआ कभी कभी ऐसा होता है पान जवाते बती हर एक पाठ में लाल हो ऐसा भी नहीं है और कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है वो तो पता ठीक नहीं है तो फिर ठीक लाल नहीं बनेगा ऐसे कोई हो गया तो विलक्षण संयोग से बंद हो गया वो तो देह व्यावृत्तम मृतदेह हो गया है ना चैतन्य विशिष्ट इत्य उत्तम इसीलिए भाष्यकार ने चैतन्य विशिष्टता ऐसा कहा कि मृतदेह को नहीं देना आत्मा यदि अहम आलम्बन उच्च आत्मा कहा आत्मा यदि प्राकृता आत्मा शब्द का प्रयोग किया ना मूल में चैतन्य विशिष्टम आत्मा आत्मा मन अहम आलम्पन अहम अहम करके जो आलम्पन है जिसको आप आत्मा मान रहे हो अहम अहम करके वो तो ये चीज है बस और कुछ नहीं ऐसा वो प्राकृत मानता है शास्त्र असंस्कृत धीय दृष्ट मात्र अविकल्पित प्रवृतो जनाहा जन्म मरण मात्र धर्म ये प्राकृत लोग कौन होते हैं क्योंकि आजकल प्राकृत का कोई जानता नहीं बोलते है प्राकृत मन सामान्य लोग है जो शास्त्र असंस्कृत धीय शास्त्र के द्वारा कोई संस्कार नहीं हुआ इसका मतलब पढ़ा लिखा नहीं है हम जो लोग में बोलते हैं ना पढ़ा लिखा नहीं अनपढ़ है बोलते गवारा बोलते ऐसे तो शास्त्र असंस्कृत शास्त्र के द्वारा कोई संस्कार किया नहीं उसको क्या करना है क्या नहीं करना है आगे पीछे कुछ है? नहीं है ऐसी बुद्धि है दृष्ट मात्र अविकल्पित प्रवृत्ता जो दिखाई पड़ा उसमें कोई विकल्प नहीं करता ना नच नहीं करता है जो दिखाई पड़ता है उसको मान लेता है जो पढ़ा लिखा होता है ना उसका पहले ये गुण हो जाता है जो दिखाई पड़ता है वो नहीं मानना शुरू करता है जो दिखाई पड़ेगा वो उसमें कोई पूछता है प्रश्न करता है कि क्योंकि बुद्धि चलाएंगे ये क्यों है ये क्यों है ऐसा पूछने लगेगा इसीलिए वो तो पढ़ा लिखा हो गया अब ये जो लोग है ना पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए पहले गाँव में लोग बोलते थे कोई कुछ पूछता था ओ तुम तो बहुत पढ़ा लिखा हो गया ऐसा बोलते थे खाली उनको पूछने सही इतना बोल देते कि वो क्या समझते हैं कि पढ़ा लिखा होने का यही बीमारी है वो पूछने लगता है, ऐसे है। जैसे पहले जो बुड्ढी दादी वगैरह का हम कुछ पूछ, पूछेंगे ना वो ऐसे बोलते थे वो तो तो, तो बहुत पढ़ा लिखा होगा इसलिए पूछ रहे हो ऐसा तो वो मान करके चलना होता है की आगे पीछे पूछना ही तो दृष्ट मात्र अविकल्प प्रवृत्त दृष्ट मात्र है वो देखा गया है उसमें कोई विकल्प नहीं करता है ऐसी प्रवृत्ति करते जनाहा जन्म मरण मात्र धर्माणा ऐसे जो लोग हैं वो जन्म और मरण के चक्कर में उस संसार में घूमते रहते हैं खाते पीते सोते हैं और जन्म लेते हैं फिर बाद मर जाते हैं। यही होता है सामान्य लोग है लोकायतिका ये, ये लोकायतिक विशेष है भूत चतुष्ट तत्ववादि ये वादी होते हैं क्योंकि जो जो प्रागृत लोग हो न, वो किसी के साथ विवाद करने के लिए शास्त्रार्थ देखने के लिए नहीं जाते वो खाते पीते सोते उनका आराम से जीवन चल रहा है वो तो क्यों ये दलदल में ये झड़े में पड़ेंगे वो नहीं पड़ता है लेकिन ये लौकायुति का ऐसा नहीं है लौकायुदी चुप नहीं बैठता जहां भी कोई दिखाई पड़े धर्म को आचरण करने वाला दिखाई पड़े उसके सामने खड़ा हो जाता है फिर विवाद करता है ये तो वादी है वादी प्रत्वाद, वाद प्रतिवाद करता है इसलिए भूत चतुष्ट तत्ववादी तो को मानकर उसके तत्व विचार करता है और ऐसी सुंदर वाणी में आपको समझाता है कि आपको बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि ये जो बोल रहा है बिल्कुल सही है ऐसे हो जाते देह स्विंद्रिय अनापेक्षम अधिकरणम ये देह कहा है ना? देह मात्र इसमें जो देह शब्द है देह से क्या लेना चाहिए हम तो देह को समझते हैं बोलता है देह मैने यहाँ क्या है थोड़ा विशेष समझना पड़ेगा देह मन तौग इंद्रिय अनपेक्षम अधिकरण देह मन तौग इंद्रियो को नहीं लेना है ये त्वक तो जो बाहर जो चमड़ा है ये जिसमें है वो देह है यानी इसके अंदर के जो सारा मिला करके उसको देह जाना ये तौग इंद्रिय तो इंद्रिय तो हो गया ना ये तो इंद्रिय हो गया तो उसके अंदर जो है उसको लेना है वो देह है वो देह के अंदर बाहर तौगिंद्रिय है ऐसे समझाना पड़ेगा हमारे शरीर में सबसे बड़ा इंद्रिय है चौगिंद्रिय हाँ, इसका बाहर अंदर सब जो है वो व्याप्त है इसलिए वो तो अनपेक्षम अधिकरण सुगिंद्रिय को छोड़ करके जो शेष बचेगा उसको देह समझ तनुष्योहिधि बुद्धेर आत्मदाथ उस देह में मनुष्य में हूं ऐसी बुद्धि हो जाती है सत्य भी देहे नेत्राद चा सदी रूपादि अज्ञान स्वरूप नहीं है स्वाका देना चाहिए तेषाइंद्रिय अनुविधानात् चैतन्य दृष्टि तेष्च अहम बुद्धे तेषाव आत्मा पक्षांधरमा अब जो लोकायतिक है उनके और आगे विचार करने वाले कहते हैं कि देह होने पर भी देह तो है नेत्राद ची स्वापाद जब नेत्रादि नहीं रहता है नेत्र माने ये चक्षदि इंद्रिय नहीं रहता है कब स्वापादी में जब आप सो जाते हैं उस समय तब क्या होता है रूपादि अज्ञान तब रूपादि का ज्ञान नहीं होगा क्योंकि चक्षुरने से रूपादि का ज्ञान हो रहे हो हो रहा है रूपादि का ज्ञान होने से अपने को आप अहम अहम करके मान रहे हो यदि रूपादि ज्ञान जब नहीं रहता है सुषुप्ति में वहां अहम अहम करके होता ही नहीं इसका मतलब ये रूपादि को जानने वाले चक्षरादि ही आत्मा है ये बुद्धि वहां तक पहुंची होगी इसलिए बोला रूपादि अज्ञान रूपाधि नहीं दिखाई पड़ रहा है इसलिए व्यावृत्ति कर रहे कि यदि रूपादि के बिना भी आत्मा यदि अलग से है तब तो वहां दिखाई पड़ना चाहिए था नहीं दिखाई पड़ रहा इसका मतलब रूपादि को जानने वाले जो चक्षुदादी इंद्रिय है यही आत्मा है वो रहते समय ज्ञान होता है हम बुद्धि होती है वो जो नहीं रहते हैं स्वदि में नहीं होता है इसीलिए इंद्रिय अनुविधाना ये जो रूपाधि ज्ञान है ना ये इंद्रिय के साथ ही लगे रहते हैं अनुविधान होता है जब जब रूपादि का ज्ञान होता है तब तक इंद्रिया रहती है या इंद्रिया जब, जब जब रहती है तब रूपादि का ज्ञान होता है चैतन्य दृष्टि और उसी को तो चैतन्य मानना है क्यों क्योंकि उसी में आत्मबुद्धि होती है जो मैं जानता हूं क्या जानते हो भाई रूप को जानता है रस को जानता है शब्द को जानता है किसी चीज को जानता है इसीलिए चैतन्य दृष्टि है उसी में चैतन्य देखा गया है इंद्रियों में ही ज्ञान देखा गया है इंद्रियों को ही अपने अहम अहम करके मानते हो इसीलिए उन इंद्रियों में अहम बुद्धि होती है हम सबको होती है ये सारे जो लो... लोकाय जो बोल रहे हैं ना ये सच्ची बात है हम सबको ऐसे अनुको होता है कभी हम देव को आत्मा मानते हैं नहीं मानते ओ, दिन में पूरा ऐसे मानते और कभी इंद्रियों को भी आत्मा मानते कभी मन को भी आत्मा मानते सबको मान रहे हैं इसलिए ये लोग बोल रहे हैं जो है वो सत्य है किसी को भी बोलेंगे तो उनको सत्य ही दिखेगा इसीलिए वो अनुभव में है तेषा एवं आत्मा यदि पक्षांधर महा इसीलिए इंद्रियों को आत्मा मानना उचित है खाली देह को आत्मा मानने से नहीं चलेगा देख रहने पर भी इंद्रिय नहीं है तो आत्माबुद्धि नहीं होती है इसीलिए ऐसा मानना पड़ेगा ऐसा पक्षांधर कहा जो इंद्रियवादी है आगे फिर Oh